ऋग के अंतर्गत है महावाग के प्रज्ञानम ब्रह्म उसका प्रथम पद प्रजानम उसी शब्द का अर्थ इस श्लोक में कहा गया है प्रज्ञानम यह न इच्छातेमृति कह करके चैतन्य व्यापक है सर्वव्यापक है सर्वत्र है ज्ञान होने के लिए इंद्रिय अंतकरण की तो आवश्यकता है किंतु इंद्रिय अंतकरण सब जड़ है और घटा आदि विषय को प्रकाश नहीं कर सकते है इसलिए पुरुष इच्छति इच्छते, इच्छते का करता है पुरुष देखता है किसके द्वारा देखता है तो कहेंगे सब लोग चक्षु के द्वारा चक्षु जड़ है कैसे होगा वास्तव क्या है चक्ष के द्वारा निर्गत अंतकरण वृत्ति और वृत्ति है उपाधि वृत्तिपाधिक चैतन्य के द्वारा वृत्ति है उपाधि जिसकी ऐसे वृत्ति उपाधिक चैतन्य अथवा वृत्ति उपहित चैतन्य के द्वारा ही देखता है रूप घटादि को देखता है वो जो चैतन्य है जो वृत्तिपहित तो चैतन्य है वृत्ति है उपाधि उससे उपलक्षित होता है चैतन्य वो चैतन्य ही प्रज्ञान शब्द से कहा गया है प्रत्येक ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान होता है प्रत्येक ज्ञान में ज्ञान के साक्षी रूप से रहता है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति के द्वारा चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है वृत्ति के द्वारा अभिव्यक्त चैतन्य ही साखी है वृत्ति में आरूढ़ चैतन्य कहा जाता है वृत्ति आरूढ़ चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य कहीं कहीं ऐसे कहते वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य वृत्ति में जिस चैतन्य का प्रतिबिंब होता है एक ही चैतन्य बिंब रूप है उसका प्रतिफलन प्रतिबिंब वृत्ति में होता है ऐसे जो चैतन्य साक्षी रूप है वृत्तिपहित चैतन्य इसको ही प्रज्ञान शब्द से कहा गया है केन उपनिषद में मंत्र है प्रतिबोध विदिता प्रतिबोध विदितम प्रत्येक बोध में बोध का अर्थ ज्ञान है ज्ञाने घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान उसके द्वारा उसके साक्षी रूप से विदितम प्रत्येक वृत्ति के साक्षी वृत्ति का प्रकाशक रूप से सब वृत्ति में अनुगत है घटवृत्ति घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान में विषय भिन्न भिन्न है घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतकण के परिणाम भिन्न भिन्न है किन्तु वृत्ति के साक्षी वृत्ति आरूढ़ चैतन्य एक ही, ही है वो मृत्यु चैतन्य को ही प्रज्ञान शब्द से कहा गया है आगे टीका में एवं। एवं प्रज्ञान शब्द का अर्थ कहा अभिधाय देखो अभिपुर भाषण अभिधाय का उत्तर कह करके ये अव्यपद अभिधाय धाता प्रत्यय के लप हो गया अभिधा कथन करके ब्रह्म शब्द से अर्थ बोल श्लोक चतुर्मुख चुरी मुखा यशेष चतुर्मुख ब्रह्मे इंद्रदेवीस इंद्र इंद्र और दि सौरवत्र मनुष्यश्वा गवादीसु मनुष्य मध्यम मनुष्य हो गया ये ब्रह्मा इंद्र आदि उत्तम यो नी है मनुष्य मध्यम अश्वगवादिशु सर्वत्र गवादी कहकर सब जीव में चैतन्यम एकम एक ही चैतन्य है ब्रह्म एकम चैतन्य ब्रह्म जैसे एक ही आकाश है आकाश ऊपर है या नीचे है? है सर्वत्र है, है। दीवाल के अंदर आकाश है या दीवाल के बाहर बाहर भी है अंदर भी है लोहा का ठोस इतना बड़ा रहेगा उसके अंदर आकाश रहेगा बाल्टी में जल भर भर देंगे उसमें वायु रहता है या निकल जाता है एक बोतल में पानी भरेंगे बोतल में जो वायु था वो निकल जाता है रहता है पानी भरेंगे तो वायु रहेगा निकल।, निकल।, निकल जाता है बोतल लेकर पानी भरो ये प्लास्टिक का डब्बा में जाकर पानी भरो गंगा जी में डुबा करके पवन ऊपर निकलता नहीं पानी भरेंगे तो वायु रहेगा आकाश रहेगा पानी भरने पर आकाश रहता है निकल जाता है हैं निकलेगा नहीं रहेगा वायु रहे तो निकल जाएगा आकाश रहेगा आकाश निकलता नहीं आकाश सब के अंदर बाहर रहेगा कितने आकाश है कितना एक, एक, एक, एक ही आकाश जैसे सब के अंदर बाहर व्यापक है ऐसे आत्मा है आकाशवत सर्वगत नित्य आकाश जैसे सर्वगत है आत्मा आकाश का जो कारण है वो परिचन्न होगा आकाश छोटा होगा आकाश से व्यापक है सर्वगत है सर्वत्र ही अंदर बाहर एक चैतन्य है आपके शरीर के अंदर है बाहर है सबके शरीर के अंदर बाहर एक ही चैतन्य है चैतन्य में एकम ब्रह्मा में भी वही चैतन्य इंद्र में देवता में मनुष्य में असम में गौ जितने कीट पशु पक्षी पेड़ पौधे सर्वत्र की चैतन्य पत्थर के अंदर रहेगा चैतन्य सबके अंदर है एकम ब्रह्म ये एक ही चैतन्य एही ब्रह्म है सर्वत्र व्यापक चैतन्य हो गया ब्रह्म और प्रज्ञान हो गया एक एक जो पुरुष जिस चैतन्य के द्वारा घटाकार मृत्युपहित चैतन्य को प्रज्ञान शब्द से कहा घटाकार मृत्युपहित चैतन्य अलग अलग जीव के लिए घटाकार ज्ञान उसे घटाकार मृत्युपहित चैतन्य को प्रज्ञान कहा और महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है आपको जो घट ज्ञान पट ज्ञान होता है उसमें अनुगत रूप से जो चैतन्य रहता है वो घटाकार वृत्ति का जो साक्षी है घटाकार ज्ञान है घट पट पटवृत्ति उसका भी प्रकाशक है जो साक्षी चैतन्य वही ब्रह्म है एक ही ब्रह्म सब के अंदर बाहर है वही आप में वृत्ति के साक्षी रूप से रहता है वही आपका स्वरूप है प्रज्ञानम ब्रह्म जो प्रज्ञान है वही ब्रह्म है अतः प्रज्ञानम ब्रह्म मैं इसलिए मेरे में जो प्रज्ञान है वृत्ति के साक्षी वृत्तिपहित चैतन्य वह भी ब्रह्म है सर्वत्र ब्रह्म कितने है एक, एक है अलग अलग है एक है ब्रह्म सर्वत्र है वही प्रज्ञान है तो आपके अंदर जो प्रज्ञान है वही वह भी ब्रह्म है क्योंकि प्रज्ञान ही ब्रह्म है तो आपके अंदर मतलब आपका वास्तव स्वरूप वही है जो वृत्ति का प्रकाशक है घट होने के बाद आपको संशय होता है मुझे घट हुआ या नहीं हुआ घट है अथवा नहीं ये, ये संशय तो होगा किंतु उसका ज्ञान मुझे हुआ या नहीं ऐसा संशय नहीं होता ज्ञान होने पर निश्चय है सुख दुख होता है कभी संशय होता है मुझे सुख हुआ या नहीं हुआ दुख या नहीं हुआ हो संशय होता है नहीं होता है वो निश्चय होता है वो साक्षी उसको प्रकाश कर देता है ज्ञान सुख दुखादि साक्षी उसको प्रकाश करता है जो साक्षी रूप है ज्ञान में घटा कर चैतन्य वही प्रकाशक है घटाधि का प्रकाशक भी वही वो प्रज्ञान है प्रज्ञान ही ब्रह्म श्रुति कहती है इसलिए सर्वत्र चतुर्मुख इंद्र आदि में सर्वत्र व्यापक जो चैतन्य ब्रह्म है सर्वत्र प्रज्ञान ही ब्रह्म है तो आपके अंदर जो प्रज्ञान है आपका वास्तव स्वरूप वह ब्रह्म है वह भी ब्रह्म है प्रज्ञान ब्रह्म मई अपनी मेरे में जो प्रज्ञान है वो भी ब्रह्म है चतुर्मुख उत्तमेशवादिशु मध्यमेशु मनुष्येशु हेतुभूतं एकं चैतन्यमस्ति जितने देहधारी देहधारी धारण धारणपोषण सुपे जातो निक्षर ले करो ध्री से से निनी करो सूत्र लघु कम दिमापातो निस्ताक्षर ले क्या सूत्री सुबंध उप रहते जाती अर्थ में निनी प्रत हो जाएगा ध्री ता नि करेंगे तो क्या बचेगा इन बचता चुट्टू और नकार निन्नी में इकार के रहेगा इन ध्री अगर इन से वृद्धि करो क्या बनेगा धार अगर धार क्या बनेगा धारिन देहधारी देहधारी देहधारिनो धारिण करने वाले में आकाश आदि कितने भूत है उसमें चैतन्य है सर्वत्र जगत जन्मादि हेतु हेतुभूतम यदि एकम चैतन्यम जगत के जन्म आदि स्थिति और प्रलय का कारण भूत एक ही चैतन्य है वो चैतन्य कहा है मनुष्य में पशु में वृक्ष में पाषाण में आकाश आदि सब में मेंतन चैतन्य हेतुभूतम यदम चैतन्यम अस्थिर त्रम वही ब्रह्म हेन चह इंद्र इत्याद प्रा प्रतिष्ठा अवांतरवाक्य संक्षिप्य दर्शि महावाक्य हो गया भेद ब्रह्म निवर्तक वाक्य स्वरूप बोधक वाक्य को अबांतर वाक्य कहते हैं ये ब्रह्म का स्वरूप बोधन कराने के लिए अत वाक्य है ऐसा ब्रह्म ऐसा इंद्र प्रज्ञा प्रतिष्ठा ऐसे वाक्य है ये अबांतर वाक्य ये जो अबांतर वाक्य ब्रह्मस्वरूप बोधन कराने के लिए उसका अर्थ अन्य श्लोक ने इसी श्लोक से संक्षेप करके बताया दिखाया जो अभांतर वाक्य के द्वारा ब्रह्मस्वरूप कथा कहा गया है उसी ब्रह्म स्वरूप कथन कर करने वाले अभांतर वाक्य का अर्थ संक्षेप से दिखाया ऐसा ब्रह्म इंद्र से आरम्भ करके प्रज्ञा तक पूरा वाक्य उसका अर्थ संक्षेप से बता दिया सर्वत्र एक ही ब्रह्म है चैतन्य है यहाँ तक हो गया पदार्थ चैतन्य में एक ब्रह्म यहाँ तक पदार्थ हो गया प्रज्ञान ब्रह्म वाक्य बाक्या क्या है प्रज्ञान ब्रह्म अतः प्रज्ञान ब्रह्म मेरे में जो है। प्रज्ञान पदार्थम अदार्थ को कथन करके अभिधायक कह करके भाषण करके वाक्यर्थ कहते अतः मई अभी प्रज्ञान सर्वत्र अवस्थित प्रज्ञान ब्रम है मेरे में जो प्रज्ञान स्थित है वह ब्रम होगा ये सर्वत्र प्रज्ञान ब्रह्म अतो मई प्रज्ञानं सर्वत्र अवस्थित जो प्रज्ञान चैतन्य इसलिए मेरे शरीर में स्थित जो प्रज्ञान चैतन्य है वह भी ब्रह्म है तो विशेषा प्रज्ञान सामान्य क्योंकि भी प्रज्ञान है जो प्रज्ञान चैतन्य सर्वत्र है वही ब्रह्म है व्यापक चैतन्य तो अभी शरीर में जो प्रज्ञान चैतन्य है वह अभी ब्रह्म है तो अर्थात जो चैतन्य ब्रह्म मतलब आप उससे अलग आपका वास्तवस्वरूप ही अहम अस् जो चैतन्य आप हो वही ब्रह्म एवं हिंद्रिकागत शाखा महावाख्याजु शाखासु मध्ये बृहदारण्यकोपनिषद ग अहं ब्रह्मास्मि इति अहम ब्रमावाक्यक अहम शब्द सेक्शा गहावाक्याद के ऐतिहा शाखा मेवाक्या प्रज्ञान ब्रह्म उसी महावाक्य के अर्थ का निरूपण करके दोश्लोक में अब यजुशाखासु यजुर्वेद के शाखा में एक बृहदार उपनिषद बृहदारण्यकनिषदी उपनिषद वाक्य अहम ब्रह्म अस्मि ये वाक्य महावाक्य है ये महावाक्य का अर्थ अविष्करण आय अविष्करण प्रकट करने के लिए पहले अहम शब्द का अर्थ कहते हैं परिपूर्ण बोलो विद्या परिपूर्ण परिको लंबा नहीं करना परिपूर्ण ऐसा नहीं करना परिपूर्ण ऐसे परिपूर्ण परिचपूर्ण तो व्यापक परात्मा परत्मा परस आत्मा चे परात्मा परमात्मा है अस्विन देहे इसी शरीर में देह क्या है विद्या अधिकारी विद्या के अधिकारी विद्या के अधिकारी है इसी बुद्धे साक्ष्य है अस्तित्व विद्याधिकारी है ये साधक मुमुख्य है उसी देह में बुद्धि है बुद्धि के साक्षी रूप से स्थित है परमात्मा जो परिपूर्ण परमात्मा है सर्वत्र है इसे देह में है बुद्धि है साक्षी तय तो अस्तित्व बुद्धि के साक्षी रूप से स्थित है बुद्धि का साक्षी पहले कहा था बुद्धि वृत्ति पिता चैतन्य कहा था इसे कहते बुद्धि के साक्षी बुद्धि का प्रकाशक है बुद्धि के साक्षी अस्तित्व रह करके स्फुरन और होता हुआ स्वयं प्रकाश होने से स्वयं स्फुरन होता हुआ इसको प्रकाश करने के लिए इंद्रिय आलोक आदि की आवश्यकता है नहीं, है। बुद्धि के साक्षी बुद्धि को प्रकाश करता है जो बुद्धि को प्रकाश करता है वो बुद्धि उससे बुद्धि के द्वारा प्रकाशित तो होगा तो बुद्धि का प्रकाशको बुद्धि का प्रकाशक है उसको प्रकाश करने वाले कोई नहीं स्वयं प्रकाश है वो अहम इतियत उसको अहम शब्द से कहा गया है अहम ब्रह्मा महावाक्य में का, का बुद्धि जो साखी, साखी चैतन्य परिपूर्ण थी। स्वभावतो छिन्न पर अस्म मगति विद्याधिकिणी सामने विद्यासन योग्ये अस्म श्रवण्युष देहे मनुष्यादी शरीर बुद्धि उपलक्षित सूक्ष्म शरीर से साक्षीत अविकारी प्रकाश मनो अहम लक्षणया परिपूर्ण क्या स्वभाव तो ही परिपूर्ण है देश काल वस्तु भी अपरिछिन्न जो परिचिन्न होगा परिपूर्ण होगा परिच्छेद करने के लिए तीन होते देश भी परिच्छेद होता है काल भी होता है वस्तु भी है ये देश काल वस्तु से परिचिन नहीं देश परिच्छन होगा तो एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा ये पुस्तक यहाँ है ये पुस्तक वहा है, है? मेरे हाथ तो में людей, जो पुस्तक है आपके हाथ पर ही पुस्तक है उसके सदृश होगा वही नहीं है ये देश परिचन्न है एकत्र है तो अन्यत्र उसका अभाव है जो अत्यंत अभाव का प्रतीक होता है वो होता है देश परिचन्न और काल परिचन्न कौन होता है एक काल में है अन्य काल में नहीं है जो अभी है उत्पन्न हुआ वो पहले था नष्ट कर देंगे इसको रहेगा आगे एक काले में रहा एक काले में नहीं रहा जिसकी उत्पत्ति होती है वो पहले था उसका अभाव था उसको कहते प्राग भाँ, प्राग अभाव अभाव का प्रतियोगी जिसकी उत्पत्ति होती है वो प्राग अभाव का प्रतियोगी जिसका नाश हो जाएगा और ध्वंस का प्रतियोगी ये पुस्तक प्राग का प्रतियोगी है ध्वंस का प्रतियोगी है ध्वंस भी होता है तो ध्वंस का भी प्रतियोगी इसको कहते काल परिचन्ना जो प्राग भाव का प्रतियोगी हो अथवा ध्वंस का प्रतियोगी उसका जिसकी उत्पत्ति हो अथवा नाश हो वो काल परिच्छन है और एक होता है वस्तु परिच्छेद वस्तु परिच्छेद ये पुस्तक घट है लेखनी है पट है नहीं पट पुस्तक है नहीं पट में पुस्तक का पुस्तक से भिन्न है पट पुस्तक का भेद रहेगा जो अन्य भाव का प्रतियोगी है वस्तु परिचन्न पुस्तक से भी न कोई पदार्थ है क्या पदार्थ है घट आदि कितने जो अन्य भाव का प्रतियोगी है उसको कहते वस्तु परिचन्न वस्तु परिचन किसको कहेंगे अन्य भाव का प्रतियोगी है ये ध्यान द्या, रखे ना काल परिच्छन हो गया अत्यंताभाव प्रतियोगी नहीं देश परिचन्न देश परिच्छन हुआ अत्यंताभाव प्रतियोगी काल परिचन्न हो गया प्राग प्रतियोगी अथवा अथवा ध्वंस प्रतियोगी और वस्तु परिचन्न हो गया अन्य भाव प्रतियोगी देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं आत्मा जो परिपूर्ण है।, है, है।, है? है और देश परिचय है परिपूर्ण देश परिचय नहीं काल परिचय नहीं वस्तु परिचय नहीं सर्वात्म है परमात्मा अस्मिन माया कल्पिते जगति ये माया कल्पिते जगते जगत क्या है वास्तव नहीं है माया से कल्पित है विद्या अधिकारिणी विद्या ब्रह्म विद्या का अधिकारी ब्रह्म विद्या का अधिकारी कब होता है साधन चतुश संपन्न होने पर समाधि साधन संपन्नत्वेन समाधि साधन होने से ही विद्या संपादन योग्य विद्या संपादन करने के लिए योग्य है अनुष्ठानवती ज्ञान का साधन क्या है श्रवण मनन निधिध्यासन देखो श्रवणादि अनुष्ठानवती जो श्रवण अनुष्ठान करता है आदि से मनन निधिध्यासन वही अधिकारी ज्ञान उसको होगा ज्ञान से ही मुख्य और का साधन है श्रवण मनन निधि ध्यान इसे देहे मनुष्य आदि शरीर मनुष्य हो पशु हो सबके शरीर में है बुद्धे है ये जो बुद्धि दिया है बुद्धि उपलक्षित तो से सूक्ष्म शरीर बुद्धि केवल नहीं सूक्ष्म शरीर में बुद्धि प्राण ज्ञानेन्द्र कर्मेंद्र सब है बुद्धि से उपलक्षित तो होता है सूक्ष्म शरीर का साक्षी साक्षी तो जो साक्षी होता है साक्षी किसके पक्षपात करता है वो अभिकारी होगा तो साक्षी होगा पक्षपात का अनुशिय नहीं होगा इसे साखियों से अभिकारित है ना अवभाषगत है अस्तित्व अविकार स्वयं विकारी नहीं प्रकाश करता है सूर्य प्रकाश करता है करते हैं कोई अच्छा कर्म करता है तो सूर्य प्रकाश करेंगे कोई चोरी करेगा तो अच्छा करे बुरा करे सूर्य प्रकाश कहे ऐसे साक्षी इस प्रकार है स्वयं विकारी नहीं केवल प्रकाश कहे बुद्धि की अच्छा चिंता करो बुरा चिंता करो साक्षी उसको प्रकाश करता है ऐसे अवभाषकता स्थित का रह करके स्फुन प्रकाशमान प्रकाशमन प्रकाशमन हे चिन्मात्र है अहमतीयते चिन, चिन्मात लक्षण अहम पदन उच्यते अहम पद का वाच्या जीव चिदाभास है लक्षाथिषधिषान चैतन्य साक्षी चैतन्य है महावाक्य में एक जीववाचक चिदाभास लक्ष्यार्थ होता अधिष्ठान चैतन्य जिसको कूटस्थ कहते हैं क्षेत्रज्ञ कहते हैं साक्षी कहते हैं अधिष्ठान चैतन्य कहते हैं देहादि का अधिष्ठान वही लक्षणा से कहा जाता है वाच्यार्थ नहीं है जो चैतन्य उपाधि विनिर्वुक्तम शुद्ध चैतन्यम तवम पद का लक्ष्यार्थ है उपाधि विनिकतम समाधिदशा संपन्नम शुद्ध चैतन्य है वो लक्षणा से अहम पद से कहा जाता है वाच्यार्थ नहीं क्योंकि शुद्ध चैतन्य को कहने के लिए कोई शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है शब्द प्रवृत्ति करने के लिए जिसमें जाति हो गुण हो क्रिया हो संबंध हो वहाँ शब्द की प्रवृत्ति होती है, शब्द प्रयोग होता है आत्मा में शुद्ध आत्मा में ब्रह्म में ना तो जाति है ना गुण है ना क्रिया है ना संबंध है इसलिए किसी शब्द की प्रवृत्ति नहीं होती है शब्द का वाच्यार्थ ब्रह्म नहीं है तत्पद का ब्रह्मपद का ईश्वर शब्द का वाच्यार्थ है ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अहम तव प्रज्ञानम इत्यादि शब्द का वाच्यार्थ है जीव चिदाभाष है लक्ष्यार्थ है कुटस्थ चैतन्य अधिष्ठान चैतन्य उसको ही प्रज्ञान शब्द से कहा यहाँ भी अहम शब्द से कहा गया अहम पद न उच्यते लक्षणा से भाग त्याग लक्षण करनी पड़ती है अहम पद का वाच्यर्थ और ब्रह्म का वाच्यार्थ वह ब्रह्म पद का वाच्य थे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अहम पद का वाच्य थे चिदावास जीव अल्प सहांकार दोनों की एकता नहीं होगी कहती है कि इसे भाग त्याग लक्षण करके शुद्ध अंश को लेना ब्रह्म अहम् अहम अहम् अहम कह दिया अभी ब्रह्म शब्द का स्व पूर्ण पर अत्र ब्रह्म तेन शब्द न परात्मा अत्र ब्रह्म अत्र मतलब महावाक्य में यजुर्वेद के अंतर्गत बृहदारण्य उपनिषद का जो महावाक्य है ब्रह्म शब्द से परात्मा कहा गया है जो कि स्वतः पूर्ण है वही देश काल वस्तु परिचय रहित परिपूर्ण परमात्मा ही ब्रह्म शब्द से कहा गया है यहाँ तक ब्रह्म शब्द का अर्थ हो गया आगे अस्मि है ब्रह्म के आगे अस्मि अस्मि इति ऐक्य परामर्श है अस्मी पद के द्वारा अहम और ब्रह्म शब्द के दोनों की एकता का परामर्श होता है एक कहा गया अहम शब्द का सिद्धो है्रह्म भवामी अहमअ ब्रह्म भवामी अस्मी कहो अस धातु का भूधातु का भवामी अहमअस्म ब्रह्म ब्रह्म मेहू क्योंकि धोनी के एकता महावाक्य से कही गई जो ब्रह्म अहम पद का भवामी स्वतः स्वतः परिपूर्ण स्वभाव तो स्वत्य देश कालाविन्न पूर्वोक परिपूर्ण स्वभाव परिपूर्ण व्यापक है वही देश का देश परिचन्न नहीं काल परिचन्न नहीं वस्तु परिचन्न नहीं वस्तु परिचन्न नहीं कहने से क्या होगा उससे भिन्न ब्रह्म से भिन्न कोई है ब्रह्म से भिन्न यदि मानेंगे तो वस्तु हो जाएगा ब्रह्म वस्तु परिचिन नहीं है इसलिए जितने सब दिखता है सब ब्रह्म ही है ब्रह्म से भी न कुछ भी नहीं केवल अज्ञान के कारण भ्रांति से अलग अलग दिखता है जैसे अज्ञान से राजू सर्प रूप से दिखती है सर्प वहाँ है क्या ऐसे प्रकार ये प्रपंच दिखता है ब्रह्म ही शुद्ध स्वरूप सच्चित स्वरूप है इसमें नाम रूप कल्पित माया से होकर के दिखता है नाम रूप वास्तव नहीं है अपरिछिन्न स्वतः पूर्वोक्त परमात्मा जैसे पहले कहा था चैतन्य में एक ब्रमात्म प्रज्ञान ब्रह्म परमात्मा अत्र अस्विन महावाक्य ब्रह्म शब्द ब्रह्म शब्द से कहा गया ब्रह्म पदे न वर्णित है वर्ण पद से कहा गया मतलब ब्रह्म पद से लक्षण या उक्त ब्रह्म पति लक्षण शुद्ध चैतन्य में उपाधि में निर्मुक्तम एक शुद्ध चैतन्य उपाधि रहित तो हुई होता है शुद्ध चैतन्य चिन्ह मात्र है उपाधि माया रहित शुद्ध चैतन्य लक्षण से कहा गया है एक अस्मी पदेन पद्दय सामना लीव ब्रमणो रहीमृश्यतः आह अस्मी एक न अहम ब्रह्म अस्मी में अस्मी पद है इस वाक्य के अंतर्गत जो अस्मी पद है उसे क्या होता है अहम और ब्रह्म अहम ब्रह्म दोनों पद का सामनाधिककरण प्रथमांत हे अहम ब्रह्म अस्मि, अहम पद का जो अर्थ ब्रह्म पद का उर्थ है दोनों कहे, विभूतिकरण से प्राप्त होता है क्या प्राप्त होता है जीव ब्रह्मणक्य ब्रह्म। ब्रह्म। ब्रह्म। जीव और ब्रह्म की एकता यही प्राप्त है सामनाधिककरण से अहम ब्रह्म दोनों का ऐक्य परामृश्य अस्म पदसे का एक अस्मी ऐक्य परामर्श ऐक्य का परामर्श ही इतना ऐसे क्या निष्पन्न हुआ तेना ब्रह्म भवामी हम इसलिए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा निश्चय हुआ ब्रह्म ब्रह्म वर्णिता ऋग वेद का हो गया यजुर्वेद का हो गया आगे सांवेद के अंतर्गत छांदोग्य वाक्य श्रुति है इधान छंदोजित श्रुतिगत तत्व प्रकाश नक्ष आह छादोजनिषद है उसके अंतर्गत तत्व ये प्रसिद्ध है इस वाक्य का अर्थ प्रकाश ज्ञान कराने के लिए इसमें तीन पद एक तत्व एक तव और क्रिया पद तत्पद का लक्ष्यर्थ वाच्यार्थ <दुणेखे> तो सर्वतः सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसके साथ जीव की एकता नहीं होती है लक्ष्यार्थ की एकता होती है इसे सर्वत्र लक्ष्यार्थ लेना है एकम एव अद्वितीय सतब्रह्म है एक ही एवं अद्वितियम सद ब्रह्म नाम रूप विवर्जितम सद्रह्म ये है सदैव समय इधम अग्र आसित एकमेव अद्वितियम ये सूची का विचार आया है पहले है सौम्य इधम अग्र सदव जो नाम रूपात्मक प्रपंच दिखता है अग्र का सृष्टि के प्राकाल में क्या था सदव आशी थी सदब्रह्म ही था सत एव आशी सदैव सम्य एवद्या सत ब्रह्म ही था ऐसा कहने के बाद भी श्रुति आलस्य नहीं करती है फिर बताती है, एकम एव एक ऐसा कोई सोचेगा इसी ग्राम में एक ही, ही है वीर बहुत लोग तो है किंतु वीर बड़ा बलवान एक ही, ही है तो उन अन्य लोग कहे या नहीं, नहीं। अन्य भी बलवान है उसे अधिक बलवान को कहते यही एक बड़ा बलवान है इसी प्रकार एक, एक कहेंगे तो एक ही ब्रह्म है और भी कोई होंगे ऐसे कहते नहीं एकम एव अद्वितीयम एकम फिर एव एक ही है और अद्वितीय उसे भिन्न कोई द्वितीय है ही नहीं एकम एव अद्वितीय कह करके स्वगत सजात विजाते भेद का निराश किया गया स्वगत भेद नहीं स्वगत भेद के लिए श्लोक है वृक्ष से बोले श्लोक पत्र पुष्प सब लोग को पढ़ते वृक्षांतरात सजाती हो जाती याद नहीं है सब आरंभ क्यों करते हो वैसे चुप पढ़ना चाहिए नहीं मालूम है करके पहले पढ़ा है वृक्षत स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादि भी वृक्ष का स्वगत भेद पत्र पुष्प फलादियों के साथ वृक्षांतरात सजातीय अन्य वृक्ष में एक वृक्ष अन्य वृक्ष से भिन्न है इसको कहते सजातीय भेद भेद अभिजातीय होता है, पत्थर से भी भी है।, है।, है। एक ब्रह्म है नाम रूप विवर्जित उसमें ना नाम है ना रूप है कोई शब्द रूप कुछ नहीं है सृष्ट है पूरा इदम अग्रसी थी पहले था सृष्टि के पहले सृष्टि के पहले एक ही अद्वितीय ब्रह्म था ऐसा कहने से लगता है पहले तो एक ही था अभी हो गया सृष्टि के पहले एक ही था अर्थात अभी अनेक हो गए इसलिए कहते नहीं अधुना प्य तुम अभी भी ऐसा है एक अद्वितीय ब्रह्म है अभी भी अद्वितीय ब्रह्म है राज्य में जो सर्प कल्पना करते है उस समय रजु रहते है सर्प लोग डर भाग कर दौड़ जाते हैं उस समय रहती है सर्प रहता है वो सर्प कहकर दौड़ने पर भी रजू क्या सर्प हो जाएगी और रजू है इसी प्रकार भ्रांति से जगत अनेक दिखता है सपना में आप सो करे के सपना में कमरा के अंदर सारा प्रपंच हाथी घोड़े पहाड़ वृक्ष सर्प सब कुछ देखते झगड़ा सब कुछ देखते हो और सत्य ही कुछ दिखता है, है कुछ उस समय आप अकेले रहते हुए सारा प्रपंच आपके साथ रहता है प्रपंच आ जाता है आपके पास हाथी घोड़े आ जाते कमरे के अंदर एक ही आपके एक है आपके कमरे एक हाथी घोड़े आते हैं उस समय हाथी देखा डर के भागा उस समय हाथी आता है कोई नहीं आप भय करने पर भी उस समय कोई नहीं है, ठीक इसी प्रकार अभी एक अद्वितीय तत्व है ब्रह्म माया से दिखता है खल्पिता वस्तु अन्य दिखने पर भी अधिष्ठाने को कुछ बिगाड़ते नहीं मरु में जल दिखता है कभी वो जल जब दिखेगा उससे मरु में थोड़ी गिली हो जाती है नहीं, नहीं होती है। ठीक इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म है भ्रांति के कारण सारा प्रपंच दिखने पर भी वो ब्रह्म में कुछ नहीं बिगड़ा जैसे कोई आप जगने पर देखते हो जगने पर अकेले है हाथी घोड़े भी रहते कमरे में नहीं। कोई नहीं है जैसे वो ऐसे है और के पहले हाथी घोड़े नहीं थे जगने के बाद नहीं थे और जो सो कर देखा उस हाथी घोड़े आकर के सो आपके साथ झगड़ा करते हैं वे है और नहीं है केवल भ्रांति से दिखता है ठीक इसी प्रकार सृष्टि के पहले आदित्य ब्रह्म था अधुना प्य से अभी भी ऐसे ही है कुछ नहीं बिगड़ा अभिकारी है निरवय है निष्क्रिय ब्रह्म है अधुना प्य से ऐसे आदित्य ब्रह्म है सृष्टि के पश्चात भी वही, वही है ब्रह्म तदितीरियको तो तद तो शब्द से कहा गया है एक सदैव दमग्रे सौम्येदमग्रे आसद्वित वाक्य सृष्टि पुरा स्वगतादीभेद शून्य नामर यु सद्वस्तु प्रतिमस्त अदस्तुनोधुना सृष्ट्युतर काले तादृक् विचार दृष्टिया तथा तदित पदे नैयते लक्ष्यतम संबोधन सदव इदम अग्रे आसात्मक प्रपंच अग्रेथ सृष्टि के पहले सद्रद्वित इस वाक्य के द्वारा सृष्टि के पुरा अव्यये स्वगतादिभे शून्य स्वगतभेद सजाभेदीभेद त्यून भेद सरहित नाम नामूप ही नहीं जो सद्वस्तु प्रतिपात श्रुति के द्वारा प्रतिपात अद्वस्तुन अधुना अधना का सृष्टि उत्तर काले भी सृष्टि के पहले एक अद्वितय ब्रह्म था सृष्टि के पश्चात आकाश आदि वास्तव है क्या नहीं। तो अद्वितीय ब्रह्म अभी भी है सृष्टि उत्तर काले भी ताद्रिक तुम विचार दृष्टिया तथा तुम विचार दृष्टिया आपात बिना विचार देखो तो अनेक दिखते है विचार करके देखेंगे तो कारण से भिन्न कार्य नहीं है मिट्टी से बना गया घट शराब आदि बहुत है और मिट्टी से भिन्न कितने पदार्थ वहाँ है मिट्टे से कोई भिन्न है नहीं सुवर्ण से बना गया बहुत तो भूषण बना देंगे सोना से भिन्न कितने भूषण है सोना से भूषण कोई है? नहीं इसी प्रकार सुवर्ण से जैसे भिन्न नहीं ऐसे ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है ब्रह्म सब दिखता है अधिष्ठानी सत्य है नाम रूप कल्पित है विचार करने पर तथा तत्स्वरूप नाम रूप अद्वितीय शुद्ध वस्तु है तदिति पदे नीरियत कहा जाता है तो ओम लक्षणसी लक्ष्यत एक दीसे पुरातना पूर्ण मदम पूर्णा गजते पूर्णमाय पूशिष्य ओम शाति शांति शांति